ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पात के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के पूर्वपक्ष को भाष्य में भाषकर भगवान बता रहे हैं पूर्वपक्ष है वेद को कर्म या कर्मांग परख ही मानने वाला कर्म या कर्मांग परक जो वेद वचन है वही प्रमाण है अर्थ बाद स्वार्थ में अप्रमाण है और विधेय जो यागादि हैं, उनकी स्तुति द्वारा विधिवाक्य के साथ एक वाक्य हो करके प्रमाण बन जाते हैं इसे विधिना तो एक वाक्यवात्तुत्यर्थ नधिशु इस सूत्र से मीमांसकों ने कहा ऐसे वेदांतों को भी विधिवाक्य के साथ एक वाक्यापन हो करके ही प्रमाण बनना होगा केवल सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन करके वे प्रमाण नहीं बन सकते केवल सिद्ध वस्तु तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय होने से वेद से उसका प्रतिपादन संभव नहीं है और वेद से केवल सिद्ध वस्तु का प्रतिपादन करना निष्फल भी है फल है सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति वह होती है प्रवृत्ति या निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है यागादि धर्म में प्रवृत्त होने से और दुख की हानि रूप फल प्राप्त होता है हेय हिंसादि से निवृत्त होने पर और प्रवृत्ति निवृत्ति होती है हेय उपाधेय के ज्ञान से हेय ज्ञान से निवृत्ति उपाधेय ज्ञान से प्रवृत्ति तो इस प्रकार यदि हेय अर्थ का ज्ञापन वेद करता है तो वह वेद के द्वारा प्राप्त हेय अर्थ तथा उपाधेय अर्थ का ज्ञान प्रवृति निवृत्ति द्वारा सुख प्राप्ति दुख निवृत्मक फल वाला हो जाता है वेद में साफल्य आता है हे उपाधेय रूप अर्थ का प्रतिपादन करने से और हे उपादे भाव रहित तो तटस्थ ब्रह्म का प्रतिपादन करने से वो निष्फल हो जाएगा इसलिए वेद से सिद्ध वस्तु ब्रह्म का मात्र ज्ञापन मानने पर सिद्ध वस्तु ब्रह्म के ज्ञापक वेद वचन में अप्रामाण्य की आपत्ति आती है उनमें प्रामाण्य के लिए मानना चाहिए कि वे कर्मांग कर्ता देवता आदि के प्रतिपादक है या स्वतंत्र यदि भिन्न प्रकरण होने के कारण कर्मांग कर्त्रादि के प्रतिपादक मानना अरुचि लगती है तो वेदांत में जो विधि वाक्य है उपासनादि का विधान करने वाले तो मुमुक्षु को अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ब्रह्म की अहंग्रह उपासना का विधान करने वाला मान लो और आदि शब्द से श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि विधिवाक्य का विषयभूत विधेय श्रवणादि को मान लो तो उपासना रूप मानस कर्म परक या श्रवणादि कर्म परक उपनिषदे बन करके प्रमाण हो सकती है क्योंकि यह उपासना तथा श्रवण आदि विधेय रूप अर्थ है उपादेय रूप अर्थ है उससे सुख की प्राप्ति होगी इस प्रकार की चर्चा अर्थवाद के दृष्टांत से उपनिषदों में कर्मांगत्व मीमांसक बताना चाहते थे तो वेदांती के अनुयायियों ने एक शंका की कि अर्थवादों के तरह वेदांतों को विधि का शेष न मान करके मंत्रों के तरह स्वतंत्र माना जाए इन्हें स्वतंत्र प्रमाण माना जाए जैसे मंत्र स्वार्थ में स्वतंत्र प्रमाण है ऐसे वेद उपनिषदे भी स्वतंत्र प्रमाण है विधि का शेष बन करके नहीं ये जो वेदांति के अनुयायी की शंका है इस आशंका का निराकरण करते हुए भाष्य में ये लिखा गया कि मंत्रान्च ईषेत् इत्यादीना क्रियातत्साधन उक्तम् कर्मसम उत्तरा चर्म उक्तम् ऐसा अन्वय करना जैसे अर्थवाद वाक्य विधेय यागादि के प्रशंसक और निषेध्य हिंसादि के निंदक बनते हैं ऐसे मंत्र भी विधि वाक्य के द्वारा विहित जो कर्म है उस कर्म के स्मारक बन जाते हैं अंग बन जाते हैं कर्म समुवायित्व उक्तम का अर्थ है कर्म शेषत्व उत्तम कर्म समवाय शब्द का अर्थ है कर्म शेष कर्म संबंध तो कर्म के संबंधी ही है न कर्म के अंग है ऐसा मंत्रों में भी कहा गया तो अर्थवाद वाक्य तो प्रशंसक या निंदक बन करके कर्म समवाई हो जाते हैं मंत्र कर्म समवायी कैसे होंगे तो कहा आ, क्रिया साधन अभिधायित्व जैसे अर्थवाद प्रशंसक बनकर के कर्म समुआई हैं ऐसे यह मंत्र कर्म तथा कर्म साधन का स्मरण द्वारा बन जाते हैं कर्म के अंग कर्म समुवाई इसलिए कहा क्रिया तत्साधन अभिधायित्व अभिधायित्वेन का अर्थ है कथनेन तो क्रिया तथा क्रियांग का तत्साधन शब्द का अर्थ है क्रियांग क्रिया यानी कर्म और तत्साधन यानी कर्मांग अभिधायित्व यानी कथन तो कर्म तथा कर्मांग का कथन करके मंत्र भी कर्म समु हो जाते हैं यानी मंत्र का भी विधि के साथ ए, एक वाक्यत्व तो होता और वह प्रमाण बनते हैं स्वतंत्र प्रमाण नहीं है इसलिए कहा कि वेदांती मंत्र का दृष्टांत बता करके स्वातं स्वतंत्र प्रामाण्य उपनिषदों में बताना चाहेंगे यदि तो मंत्र रूप जो दृष्टांत है इसमें स्वतंत्र प्रामाण्य की असिद्धि है तो दृष्टानता सिद्धि नाम का दोष है यहां पर इस अभिप्राय से टीका में लिखा था कि दृष्टांता सिद्धिम आह मंत्रांच अब इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका को देखिए प्रथमाध्या प्रमाण लक्षणे अर्थवाद चिंता न मंत्र चिंता कृता ईषेत्वा इति मंत्रे छिनद्मीरा शाखाद्रियाते अग्निमूर्धादेव प्रतीते मंत्रुत्यायुक्ता प्रमाण लक्षणे तो प्रथम अध्याय कौन सा लेना पूर्व मीमांसा नामक जो दर्शन है उस पूर्व मीमांसा नामक दर्शन का प्रथम अध्याय उत्तर मीमांसा के हैं चार अध्याय है। पूर्व मीमांसा के हैं बारह अध्याय है। और चारों अध्यायों के जैसे उत्तर मीमांसा के अलग अलग प्रतिपाद्य विषय के नाम से नाम है ना? पहले का समन्वय अध्याय दूसरे का अविरोध अध्याय तीसरे का साधन अध्याय चौथे का अध्याय ये उत्तर मीमांसा यानी ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन ये एक ही ग्रंथ के नाम है ब्रह्म सूत्र की वेदांत दर्शन भी कहा जाता है इसे पूर्व उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है और ब्रह्मसूत्र चतुर्लक्षणी भी कहा जाता है तो इसके जैसे अलग अलग नाम हैं चारों अध्याय अध्यायों के ऐसे पूर्व मीमांसा के जो बारह अध्याय हैं उनके भी प्रतिपाद्य विषय अलग अलग है ना अवंतर विषय भेद है इसलिए बारह प्रकरण हुए बारह अध्याय हुए बारह अध्याय ने बारह प्रकरण और उनके प्रतिपाद्य विषय को लेकर के उनके भी अलग अलग नाम हैं तो पहला जो अध्याय है इसका नाम है प्रमाण लक्षण लक्षण अध्याय के लिए शब्द आता है तो प्रमाण लक्षण ये प्रथम अध्याय का नाम है प्रमाण का विचार करता है प्रथम अध्याय इसलिए प्रथमाध्याय इसका विशेषण है प्रमाण लक्षणे तो प्रमाण लक्षणे प्रथमाध्याय तो प्रमाण लक्षण जैसे अध्याय का नाम है ना ऐसे पादों के भी अलग अलग नाम है तो ये जो है द्वितीय पाद है उसमें प्रमाण का विचार है पहले अध्याय का द्वितीय पाद और उसी का पहला सूत्र है मना ये क्रियार्थत्वाद अन्यक्यम इसलिए प्रथमाध्या प्रमाण लक्षण से लेना द्वितीय पाद में तो प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में अर्थवाद वाक्यों के प्रामाण्य का विचार हुआ प्रथम अधिकरण में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में विचार है अर्थवाद के प्रामाण्य पर और जो द्वितीय अधिकरण आता है अर्थवाद के प्रामाण्य का विचार करने के बाद प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का द्वितीय अधिकरण आएगा वह मंत्र के प्रामाण्य का विचार करता है इसलिए लिखते हैं कि प्रथमाध्याय प्रमाण लक्षणे अर्थवाद चिंता मंत्र अने पहले अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण में अर्थवाद के प्रामाण्य का विचार करने के बाद मंत्र के प्रामाण्य का विचार किया गया पूर्व मीमांसा में तो वहां पर विचार का विषय बताते हुए ये कहा गया विचार के विषय है मंत्र तो मंत्री मंत्रे छिन्नद्मीतीहरा शाखा छेदन क्रिया प्रतीते और अग्निर्मूर्धाद क्रिया साधन देवतादि प्रतीते मंत्रा श्रुत्यादि भी क्रतो विनियुक्ता तो क्रतौ यानी यागे क्रतु है याग क्रतु शब्द का अर्थ है याग क्रतो ये सप्तमी है इसलिए क्रतो का अर्थ है यागे विधे वस्तु जो याग है क्रतु है उसमें मंत्रा विनियुक्ता अने मंत्रों का विनियोग बताया गया विनियुक्ता का अर्थ है उपयुक्ता तो याग में मंत्रों का विनियोग किससे बताया गया तो श्रुत्यादि भी श्रुत्यादि भी अने श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नामक जो अंगांगी भाव के निर्णायक प्रमाण हैं, उन छे प्रमाणों के द्वारा याग में इन आ, मंत्रों का विनियोग बताया गया है मंत्रों को कर्मांग बताया गया है सूत्र आदि के द्वारा तो कैसे कर्म के अंग बन रहे हैं तो कहते इस प्रकार कि ईशे ता इत्यादि जो मंत्र हैं उसमें छिन्नद्मी क्रिया का अध्यय किया जाता है और छिन्नद्मी क्रिया का अध्यय होने से अर्थ निकलता है कि पलाश की शाखा का छेदन करते समय छेदन रूप जो क्रिया उस क्रिया का अनुष्ठान करते समय यानी पलाश की शाखा का छेदन करते समय इस मंत्र को बोलना है ईशे ये शाखा का संबोधन है त्वा यानी तवाम छिन्नदमी हे श, पलास शाखे ऐसा संबोधन करके कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारा छेदन कर रहा हूं पलास की लकड़ी से यज्ञ के पात्र विशेष बनाए जाते हैं उन पात्र विशेषों का निर्माण करने में उपयोगी है पलास की लकड़ी वो पलाश की शाखा का छेदन करके लाई जाती है तो उस समय ऐसे ही इधर उधर की गप्पे करते हुए पलाश की शाखा का छेदन नहीं होता किंतु ये ईशेत्वा इत्यादि मंत्र पाठ करते हुए शाखा का छेदन किया जाता तो शाखा छेदन रूप जो क्रिया उस क्रिया की यहां पर इस मंत्र में प्रतिति हो रही है छिन्नदमी क्रिया का अध्याय करके ये लिंग प्रमाण से ये शाखा छेदन क्रिया प्रतित हो रही है ये यहाँ पर कहा गया कि ईशे ता मंत्रे छिन्नद्मी इति अध्याहरात शाखा छेदन क्रिया प्रतिते इस मंत्र में शाखा छेदन क्रिया की प्रतीति होने से श्रुत्यादि भी क्रतो मंत्रा विनियुक्ता उसके साथ अन्वय करना और अग्निर्मू इत्यादि मंत्रों में भी क्रिया की प्रती तो नहीं लेकिन क्रिया का जो साधन है देवतादि उसकी प्रती हो रही है अग्निर्मूर्धा इत्यादि से जिसका अग्निमूर्धा है अग्नि यानी दीवलोक मूर्धा है इत्यादि अनेक एक विराट का वर्णन है उस मंत्र में अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्य चंद्र इत्यादि मंत्र में वो क्रिया का साधन जो देवता है संप्रदान कारक रूप देवता ये क्रिया का साधन है कारक है उसकी प्रतीति हो रही है राधि शब्द से अन्य मंत्र लेना उन मंत्रों में कोई न कोई कर्म का उपयोगी पदार्थ प्रतीत होता है कर्म साधन बाकी बाकी मंत्रों में तो ये इस प्रकार ये क्रिया तथा क्रिया साधन देवताजी की प्रतीति होने से इन मंत्रों को ईश्वेत् तथा अग्निर्मू इत्यादि मंत्रों का श्रुत्यादि प्रमाणों से कर्म में उपयोग बताया, बताया गया है कर्मशेषत्वेन से सत्व रूपेण संबंध बताया गया है विनियोग किया गया है तो कहते हैं ये मंत्रा ऐसा एक आध्याय करना आगे ते है ना इसलिए ये मंत्रा श्रुत्यादि भी क्रतो विनियुक्ता ते ये नाम ते है उससे उन मंत्रों को लेना श्रुत्यादि प्रमाणों के द्वारा जिन मंत्रों का कर्म में विनियोग बताया गया वे मंत्र कर्म के साधन है याने कर्म के उपकारक हैं तो कर्म का उपकार वे कैसा करते हैं इस पर संशय कि ते किच्चारण मात्रेन अदृष्ट कतौ उपकुवती उत इति संदेह अपि अध्ययन कालावगत अदृष्टार्था इति प्राप्ते मंत्राप्ते सिद्धांत तो ये कहते हैं ते यानी वे मंत्र जिनका कर्म में उपयोग बताया गया है वे केवल अपने उच्चारण मात्र से ण्य विशेषात्मक अदृष्ट का संपादन करके याग में उपकार करते हैं अथवा उतक है अर्थ अथवा दृष्टे ने व अर्थ स्मरणे न तो मंत्रों से जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो मंत्र के अर्थ का स्मरण होगा और मंत्र में क्या अर्थ प्रतीत हो रहा है तो पहले बताया ईशेत् इत्यादि में शाखा छेदन क्रिया तो आ, अन्य मंत्रों में अग्निर्मूर्धा इत्यादि में कर्मांग देवतादि का स्मरण हो रहा है यानी ज्ञान हो रहा है तो ये जो मंत्रों का अर्थभूत क्रिया तथा क्रियांग है उनके स्मरण द्वारा जैसे याग करना है तो याग में जो अलग अलग अंग होते हैं उनका क्रम से अनुष्ठान किया जाता है ना ये नहीं कि पहले पूर्ण कर लो और उसके बाद फिर दीक्षा ले लो याग के लिए वो एक निश्चित क्रम होता है तो वो जो क्रम है उस क्रम का स्मरण के लिए जरूरी है जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो क्रम से मंत्र का पाठ किया जाता है ना उससे उनका अर्थ भी अनुष्ठाता के ध्यान में आता है ये मंत्र इस अंग का अनुष्ठान करते समय बोला जाता है तो अब ये मंत्र का समय आया का मतलब ये अनुष्ठान करना इस अंग का अनुष्ठान करना है इसके बाद जो मंत्र आ रहा है उसके आ, उस अंग के बाद एक क्रम रहेगा ऐसा मंत्रार्थ स्मरण होने से एक क्रम से याग का संपादन होता है तो मंत्रार्थ स्मरण रूप जो दृष्ट द्वार है तो दो द्वार बन रहे एक अदृष्ट द्वार पुण्य विशेष केवल उच्चारण करेंगे उच्चारण तो आगे पीछे भी किया जा सकता है तो उच्चारण से अदृष्ट मात्र द्वार बन करके अदृष्ट द्वारा वो कर्म के उपकारक बनेंगे या जो दृष्ट स्वार्थ है उसका स्मरण द्वारा बन जाएंगे कर्म के अंग कर्म के उपकारक इस प्रकार का संशय हुआ इसलिए कहा कि उत दृष्ट न अर्थस्मरण क्रतौ उपक उसके साथ अन्वय करना इति संदेह सति इस प्रकार का संशय हुआ कहा पर यह सब चल रहा है पूर्व मीमांसा के अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार अर्थवाद के प्रामाण्य के विचार के अनंतर उसमें दूसरे दु, अधिकरण में ये विचार हो रहा है मंत्र के प्रामाण्य का तो ये वहां का विषय तो हुए मंत्र और मंत्र किस प्रकार कर्म में उपयोगी होंगे कर्मांग बनेंगे इसका निर्धारण करने के लिए संशय हुआ तो पूर्व पक्षी ने तो कहा वहाँ का पूर्वपक्ष बताया जा रहा है आगे कि चिंतादिना अध्ययन कालावगत मंत्राथस्य स्मृति संभवात अदृष्टा मंत्रा प्राप्त ये पूर्व पक्ष है कहते हैं जो मंत्रार्थ का स्मरण है वह तो चिंतादि से भी होता है चिंता दि यानी चिंतन करने से भी जो अध्ययन काल में गृहित तो मंत्र हैं, उन मंत्रों का अर्थ चिंतादि से भी संभव होने से या लिख करके रखा जा सकता है आदि शब्द से वो लेना कि याग के करता एक क्रम लिख, लिख करके रखेंगे और उस लिखने मात्र से ही मंत्रार्थ का स्मरण हो जाएगा कि इसके बाद ये अनुष्ठान इसके बाद ये अनुष्ठान इसलिए मंत्र उच्चार की जरूरत नहीं है इसलिए मंत्र का उपकार तो माना जाए उच्चारण मात्र से अदृष्ट होता है अर्थ स्मरण करा करके उपकारक नहीं बनते ठीक ठीक उच्चारण पूर्वक तत्त कर्म का अनुष्ठान होता है तो एक पुण्य विशेष निष्पन्न होता है वो अदृष्ट है और उस अदृष्ट का संपादन करके तो मंत्रार्थ मंत्रवाक्याम दृष्टि नहीं कहा गया तो स्मृति संभव अदृष्टार्था मंत्रा इसलिए पुण्य रूप अदृष्ट विशेष का संपादन करने के लिए ही याग में मंत्र का उच्चार किया जाता है ये माना जाग जा। मंत्र उच्चारण द्वारा मंत्र कर्म के अदृष्ट द्वारा उपकार हो जाएंगे इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर बताया जा रहा है सिद्धांत हां का सिद्धांत तो अविशिष्टस्तु वाक्यार्थ इति वाक्यार्थस्य अविशेषात् अविशिष्टस्तुवाक्या लोकवेदवाक्याा मंत्रवाक्या स्वाथप्रकाशन क्रतूपकारकसंभवात् दृष्टे अनुपपत्ते फलवद अनुष्ठान संभवतीदृष्टकनापत्ते फलवदनुष्ठानपेक्षन क्रिया तत्धन स्मरण द्वारण मंत्रण कर्मांग का सिंह अविशिष्टस्तुवाक्यादा बताने वाला सूत्र है का और इससे बताया गया कि लोक तथा वेद में वाक्य का अर्थ एक जैसा ही होता है समान होता तो लोक वेद वाक्य अर्थ से अविशेषा यानी एक जैसा ही होता तो लोक में जैसे वाक्य कहीं दृष्ट अर्थ का ही प्रकाशक बन करके उपकारक बनता है न कि कोई पुण्य विशेष लोक में लौकिक अर्थ ज्ञापन करके जैसे लौकिक वाक्य प्रमाण बनता है वो कोई पुण्य विशेष का निष्पादन द्वारा नहीं बनता ऐसे ही वेद में भी मंत्रों का जो क्रिया तथा क्रियांग रूप अर्थ है उसके स्मरण द्वारा कर्म का उपकार मंत्र करेंगे अपने क्रिया तथा क्रियांग रूप अर्थ का स्मारक बन करके कर्तू के उपकारक बनते हैं कर्मांग बनते हैं यह सिद्धांत मंत्रों के विषय में वहां पर बताया गया है इस प्रकार वे कर्मांग बन करके ही प्रमाण बन रहे हैं कौन मंत्र स्वतंत्र प्रमाण नहीं है ये यहां पर बताना है मुख्य रूप से तो कर्म अर्थवाद अर्थवाद के तरह विधि के साथ एक वाक्यत्व कर्म का हो करके ही कर क्या अंग अ, मंत्रों का एक वाक्यत्व हो करके ही मंत्रों में प्रामाण्य आ गया जैसे ऐसे उपनिषदों को भी प्रमाण यदि बनना है तो चाहे अर्थवाद के तरह मान लो या मंत्रों के तरह मान लो विधि के साथ एक वाक्य होकर के ही प्रमाण बन सकते हैं सिद्ध वस्तु ब्रह्म का मात्र ज्ञापन करने से प्रमाण नहीं बनेंगे ये दिखाया जा रहा है इसके लिए आगे लिखते हैं तो पहले मंत्र के विषय में ही ये तो हो गया कि दृष्ट जो मंत्रार्थ है क्रिया तथा क्रिया साधन उसके द्वारा ही मंत्रों में कर्मांगत्व श्रुत्यादि प्रमाण बताएंगे तो कहा जब मंत्रार्थ का स्मरण चिंतादि से भी हो रहा है अन्य साधनों से भी तो क्या जरूरी है मंत्रों से ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना तो कहे एक नियम विधि बनेगा यह नियम होगा मंत्र अर्थ स्मर्तव्य अनुष्ठे जो अर्थ हैं उसका स्मरण मंत्रों से ही करें यह नियम विधि होगा और इस नियम का फल होगा अदृष्ट विशेष पुण्य विशेष तो जैसे ब्रिही, हीन अवहंती ये एक नियम विधि है याने धान को कुटता है किस लिए कूटता है अवहंती का अर्थ कूटता है कहते इसलिए कि धान में जो छिलका है चावल के ऊपर उस छिलके को छिलके से चावल को अलग करने के लिए छिलका और चावल अलग अलग हो इसलिए धान को कुटता है तो कहा छिलका अलग करना यही उद्देश्य है यदि कुटने का तो छिलके को अलग करने के लिए तो कई साधन है थोड़े से चावल यदि चाहिए तो ऐसे नाखून से ही छिलका अलग कर लो और चावल निकाल लो और छिलका अलग कर दो या ज्यादा चाहिए तो मशीन में धान को डाल दो थोड़ी देर में निकल आएगा छिलका अलग चावल अलग तो कुट करके ही वितुषीकरण करना करने का विधान क्यों किया जा रहा तो कहते हैं वो नियम विधि है तो एक ही साध्य के जहाँ अनेक साधन होते हैं वहां नियम किया जाता है कि इस साधन से ही उस साध्य को निष्पन्न करें तो कूट करके ही वितुषीकरण करेंगे छिलका निकालेंगे तो अदृष्ट बनेगा मशीन आदि से चावल को छिलके से अलग करके उससे पुरोड़ास बना करके यदि हविक संपादन किया जाता है तो उससे स्थूल रूप तो संपन्न होगा लेकिन सूक्ष्म रूप जो अदृष्ट है वह नहीं बन पाएगा तो वह नियम जैसे अवहनन का अदृष्ट संपादन के लिए है ऐसे अर्थस्मरण मंत्रार्थ स्मरण के साधन मंत्र उच्चार भी हैं और अन्य भी हैं लेकिन ये कहा जाता है कि मंत्र रेव स्मर्तव्य मंत्रों से ही अर्थ का स्मरण करे ये नियम और नियम है आवहन के तरह अदृष्टार्थ ये यहां पर कहा कि इति नियमस्तु अदृष्टार्थ ये हो गया दृष्टांत के विषय में चिंतन पूर्व मीमांसा में अब यहां मंत्र का दृष्टांत रख करके सिद्धांती जो स्वतंत्र प्रामाण्य उपनिषदों में मानना चाहते थे तो मंत्र रूप दृष्टांत असिद्ध हो गया उसमें ही स्वतंत्र प्रामाण्य नहीं रहा कर्मांगमन करके ही प्रमाण हुआ ये आगे कहते है, तथा च अर्थवादानाम नाम स्तुति पदार्थ द्वारा पदय वाक्य विधि भी मंत्राण तो वाक्यर्थ ज्ञान द्वारा तैर वाक्य इति विभाग तो ये कह रहे हैं कि दो प्रकार हो गए अर्थवाद वाक्यों का भी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व तो हुआ और मंत्रों का भी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व तो हुआ लेकिन दोनों में एक वाक्यत्व एक जैसा नहीं है एक अर्थवादों का तो है पदईक वाक्यत्व और मंत्रों का है वाक्ययिक वाक्यत्व ये पदयिक वाक्यत्व और वाक्ययिक वाक्यत्व क्या है तो भले ही अर्थवाद भी तो वाक्य है सोरोदित इत्यादि तो कितनी बड़ी आख्यायिका है पूरा का पूरा वाक्य एक पेज जैसा है लिखेंगे तो पूरी आख्यायिका का तो एक पेज हो जाएगा ना? लेकिन उन पूरे अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य किसमें है कि विधेय अर्थ की स्तुति रूप पदार्थ में स्तुति तो एक पद का अर्थ है और निषेध अर्थ की निंदा ये निंदा भी एक पद का अर्थ है तो अर्थवाद वाक्य तो एक पदार्थ विशेष का ज्ञापन करके कर्म उपयोगी स्तुति या निंदा रूप अर्थ का ज्ञापन करके विधि के साथ उनका एक वाक्य होता है वह पदार्थ को बता करके विधि में उपयोगी हो रहे हैं और मंत्र का वो क्रियारूप वाक्यार्थ है मंत्र पूरा वाक्य है और वाक्यार्थ का ज्ञापन करके कर्म या कर्मांग देवता रूप वाक्यार्थ को बता करके मंत्र का विधि के साथ एक वाक्य हो रहा है इसलिए वाक्यार्थ को बताते हुए जो विधि के साथ एक वाक्यापन्न हो रहा है उनका तो माना जाता है वाक्यक वाक्यत्व और एक पदार्थ को मात्र बताते हुए विधि के साथ एक वाक्यत्व होता है जिनका उनका माना जाता है पदईक वाक्यत्व तो अर्थवाद स्तुति तथा निंदा रूप पदार्थ को मात्र बताते हुए विधि के साथ एक वाक्यतापन्न हो रहे हैं इसलिए वो है पदईक वाक्यता और मंत्र वाक्यार्थ को बताते हुए विधि के साथ एक वाक्यता उनकी हो रही है इसलिए वाक्य एक वाक्यता मानी जाएगी ये थोड़ा उनमें विभाग है विशेष है भेद है ये यहां पर कहा इसलिए तो दो अधिकरण हुए वहां पर तथाच अर्थवादानाम स्तुति पदार्थ द्वारा पदेक वाक्यत्व विधि भी विधि भी अने विधि वाक्यों के साथ पदेक वाक्यता होगी और मंत्रान तुम वाक्यार्थ ज्ञान द्वारा तेर यानी विधि भी वाक्य वाक्यक वाक्यत्म विधि के साथ वाक्य एक वाक्यता होती है ये विशेष है विभाग का अर्थ दोनों में अंतर है आगे हैं न क्वचित इत्यादि की अवतरण टीका ननु अस्तु कर्म प्रकरन, कर्म प्रकरण वाक्यानाम कर्मणवा विधेयकवाक्यम वेदाता सिद्धे प्रामाण्यम इति तत्र सै न इति जो अर्थवाद वाक्य हैं मंत्र हैं ये सब तो वेद के हैं तो वेद के कर्म कांडर्गत जो अर्थवाद वाक्य और मंत्र रूप वाक्य हैं, उनमें भले ही विध्ययक वाक्य तो हो अर्थवाद तथा मंत्रों में किंतु भिन्न प्रकरणस्थ जो वेदांत है उप निषेद हैं भिन्न प्रकरण उनमें तो सिद्धे प्रामाण्यम किन्नशात तो वे सिद्ध ब्रह्म विषयक प्रमाण क्यों न माना जाए उन्हें उनको मान लिया जाए सिद्ध वस्तु का ज्ञापक इस प्रकार की एक शंका हुई वेदांती के द्वारा पूर्व पक्षी के प्रति शंका की गई इसका उत्तर देते हैं न कोचित इत्यादि से पूर्व पक्षी न क्विदपी वेदांत वा, वेद वाक्या विधि संस्पर्शम अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा इतना लीजिए उपपन्ना वा का अलग अवतरण है तो क्विदपि या कहीं पर भी वेद वाक्य इसलिए या कर्म में भी अपि शब्द का अर्थ है और कोचित का अर्थ होगा ज्ञान कांड में भी कहीं पर भी यानी चाहे वो कर्म कांड मान लो या ज्ञान कांड मान लो कहीं पर भी वेद वाक्यानाम विधि वाक्यास्पर्शम अंतरेण अर्थवत्ता न दृष्टा अर्थवत्ता यानी सफलता साफल्य नहीं देखा गया अर्थवत्ता नहीं देखी गई वेदवाक्यों में वही वेदवाक्य सार्थक हैं जो विधि के साथ एक वाक्यतापन्न है विधि के साथ एक वाक्यतापन्न है का अर्थ है कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का ज्ञापक है तो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ ज्ञापक बन करके ही वेद वाक्य में सार्थकता देखी गई सफलता देखी गई क्योंकि फल है सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति और वो प्रवृत्ति निवृत्ति से ही होती है यह पूर्वाग्रह है यहां के पूर्व पक्षी का और प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए विधि या वाक्य के साथ वित होना जरूरी है और फिर विधि या निषेध जो है प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञापन करेंगे और उससे जो है प्रवृत्ति या निवृत्ति से सुख और दुख होगा सुख की निवृत्ति और क्या नाम सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति होगी ये फल होगा तो कहा है ये तो न वेद वेदवाक्याम विधि संस्पर्शम अंतरेण अर्थवत्ता दृष्टा तो वेदांत में भी वेदांत भी तो वेद वाक्य है तो चाहे वो आप अर्थवादात्मक वेद वाक्य लो या मंत्रात्मक वेद वाक्य लो आदि और अपी शब्द से नामध्येयात्मक वेद वाक्य लो या निषेध और विधि लो पांच ही प्रकार होते हैं वेद वाक्यों के मीमांसकों के अनुसार वेद वाक्य पांच ही प्रकार के हैं विधि निषेध मंत्र अर्थवाद नामधेय इनमें से विधि और निषेध तो सीधे प्रवृत्ति निवृत्ति के ज्ञापक बन रहे जो फल का साधन है प्रवृत्ति निवृत्ति और ये अर, अर्थवाद मंत्र और नामधे ये प्रवृत्ति निवृत्ति में उपयोगी अर्थ के साथ अन्वित होकर के उनके प्रशंसक या निंदक बन करके या वो स्मारक बन करके अर्थवाद और मंत्र विधि के साथ संबंधी बन जाते हैं और नामधे सीधा जो है कर्म का नाम होता है कर्म अंग का नाम होता है इस प्रकार वो भी विधि के साथ संबंधी हो करके ही बन जाते हैं प्रमाण तो उपनिषदे भी तो इन पांच प्रकार के ही वाक्य में से कोई ना कोई वाक्य मानना पड़ेगा छठा कोई प्रकार है नहीं वेद वाक्य का या तो उपनिषदों को विधि मान लो या तो निषेध मान लो या तो अर्थवाद मान लो या तो मंत्र मान लो या तो नामध्येय मान लो इन पांच प्रकार में से ही कोई ना कोई प्रकार का वेद वाक्य उपनिषदों को मानना पड़ेगा और ये पांचों के पांचों जो है विधि के साथ अन्वित होकर के या तो विधि रूप या विधि के साथ अन्वित होकर के ही सार्थक देखे गए हैं तो तटस्थ वस्तु ब्रह्म का ज्ञापक बनकर के उपनिषद सार्थक नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता उसका कोई प्रयोजन सुख प्राप्ति या दुख निवृत्ति नहीं हो पाएगा ब्रह्म ज्ञापन का तो इसका अर्थ एक वाक्य में टिका कर बताते एक अनुमान द्वारा पूर्व पक्षी ने एक प्रकार से यहां पर एक अनुमान सूचित किया कि वेदांता विध्येयक वाक्यत्वेन एव अर्थवंत सिद्धार्थ सिद्धार्थावेदक मंत्रार्थवादादिवत तो कहते उपनिषद पक्ष है वेदांत विधेयक वाक्यत्वेन एव अर्थवत्व ये साध्य है विधिवाक्य के साथ एक वाक्य हो करके ही उपनिषदों में सफलता आ सकती है क्यों तो सिद्धार्थ वेदकवात सिद्ध अर्थ का आवेदक होने से वत मंत्र और के अब ये जो उपपन्नावा इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि अन्यत्र अन्त्रापि वेदातेषु कल त्र आह उपपन्नावा इति तो कहते भले ही कर्मकांडातर्गत तो मंत्र अर्थवाद आदि वाक्यों में सफलता विधेयक वाक्य हो करके ही देखी गई बिना विधि के साथ अन्वित हुए सफलता नहीं देखी गई है तो कहते अन्यत्रि मंत्र अर्थवाद आदि में अदृष्टापि, यानी विधिवाक्य के साथ अन्वित हुए बिना न देखी गई सफलता को भी वेदांतु कल्प्य वेदांत में मान लो इति यानी इस प्रकार की वेदांती यदि शंका करते हैं तो कहते है तत्र आह इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी ने कहा उपपन्नावा न का अन्वय करना वेद वे वेदवाक्याम क्वचिदी सबका अन्वय करना उसको दृष्टा को छोड़ करके न क्वचिदी वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरे अर्थवत्ता उपपन्ना उसके साथ अन्वय है एक कते टीकाकार न इति अनुसंग किसी भी वेद वाक्य में यानी उपनिषदों में भी ये विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता के बिना सफलता उपपन्न नहीं है यानी युक्त नहीं है अयुक्त है अनुचित है क्योंकि पहले हम ये कह चुके हैं ये कह रहे हैं टीका में सिद्धे फला तो सिद्ध अर्थ का ज्ञापन निष्फल है ये इसी पृष्ठ पर भाष्य में पहले पंक्ति में आया है ना तत्प्रतिपादने से हे उपाधे रहते पुरुषार्था भावात इस वाक्य से सिद्ध वस्तु का ज्ञापन निष्फल है ये हम कह चुके हैं अब नच च वस्तु स्वरूपे विधि संभवती इसकी अवतरण टीका है इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं